यह आज के जमाने में सांप काटा हुआ जहर में बहुत सारे लोग मर जा रहे हैं एलोपैथी के सिस्टम में इसलिए हमने थोड़ा सा प्रयास किया होम्योपैथी की दवा से और इसमें अच्छे से अच्छे लाभ हो रहा है इसका दवा का नाम है जिसको सांप काटा है सांप का इलाज करने का दवा का नाम है नाजा और नाजा 30 नाजा 200 नाजा 1 एम माने 1 एम माने 1000 और यह दवा जिसको सांप काटता है उनको कैसे इस्तेमाल करना है और शुरुआत में नाजा 30 लेना है और नाजा 30 15-15 मिनट्स के देरी पर दो-दो बूंद तीन बार दे 15-15 मिनट पर और वो कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद वही नागा 30 को कंटिन्यूएशन करके रोजाना सुबह दोपहर शाम दो-दो बूंद तीन बार दे कितने दिन दे ये जहां उनको सांप ने काटा है वो सांप जहां काटता है उनको जितने दिन दर्द रहती है तकलीफ होती है दो दिन तीन दिन चार दिन इतने दिन देने चाहिए ये नागा 30 agar naga 30 humne shuruaat mein 15 minute ko ek bar 15 minute ko ek bar 15 minute ko ek bar teen bar diye agar isse control nahi hua agar control hone ke baad fir se reverse ho raha hai uske baad dawa leni hai naga 200 har 15 minute ke deri par do do boond teen bar to wo theek ho jayega agar control ho gaya kam ho gaya theek ho gaya labh ho gaya achcha se achcha labh ho raha hai to अभी दूसरी दवा देने की जरूरत नहीं है, अगर 200 देने के बाद भी कम नहीं हो रहा है या कम होके या कंट्रोल में आके फिर से रिवर्स हो रहा है, तो उसको 1M की जरूरत है, और 1M ऐसे लेना है, आधे कप पानी में दू बूंद नाजा 1M डाल कर, 1M का मतलब 1000, डालकर उसको उस पानी को जो नादा वनम दो बूंद डालने के बाद जो आधे कप पानी में दो डालते हैं वो पानी तीन बार पिलाएं हर आधे आधे घंटे के फर्क पर या कौन-कौन घंटे के फर्क पर तीन बार पिलाए तो कंट्रोल हो जाएगा अगर इससे भी कंट्रोल होने के बाद फिर भी रिवर्स हो रहा है नादा टेनम लेने की जरूरत है और ये टेनम भी आधे कप पानी में वो बूंद डालें और घंटे को एक बार घंटे को एक बार घंटे को एक बार घंटे की देरी पर तीन बार उस नाजा आधे कप पानी में जो गुंद डाले तीन बार पिलाए तो इससे भी कंट्रोल हो जाएगा जो 200 से ऊपर जा रहे हैं तीन बार उसके बाद कम हो गया ठीक हो गया तो उसे देना नहीं है अगर देने के बाद भी आज कम हुआ कल या परसों फिर से रिवर्स हो रहा है तो 200 से कम हुआ तो 200 की मात्रा और रिवर्स करें जैसा आधे कप पानी में दो बूंद डाले तीन बार पिलाए ऐसा अगर 1 एम भी डाले हम 1 एम दो आधे कप पानी में दो बूंद डाल कर तीन बार तीन बार पिलाए फिर उसका भी रिवर्स हो रहा है तो फिर दूसरे दिन वही दवा दे एनएम देने के बाद भी और भी रिवर्स हो रहा है तो आधे कप पानी में जो दो बूंद डाल कर तीन बार पिलाने का जो फार्मूला है उसको भी कल के दिन वही करें और यह तो दवा देने का सिस्टम है माने पद्धति है और इसके बाद इनका खान-पान और भोजन और इन्होंने जो कंट्रोल में जब तक नहीं आते उनको पानी भी नहीं देना चाहिए खाने के लिए कुछ नहीं देना चाहिए अगर इसके बाद उनको कम होने के बाद उनके भोजन ऐसे नियम रहना चाहिए मूंग दाल और चावल दोनों मिलाकर खिचड़ी और इसमें देसी गाय के घी शंकर जाति गाय के घी ना डालें अगर रहा तो देसी गाय के घी अगर उनमें भोजन भी देंगे तो अच्छा होगा अगर 200 वैनम की जरूरत पड़ी तब तो मूंग दाल का पका हुआ पानी ही पिलाना चाहिए शुरुआत में जो एक दो बार तीन बार उसके बाद खिचड़ी खिलाएं कंपलसरी गाय की घी दें और इसमें उनको क्या-क्या ना दें यह तो भोजन का खिचड़ी के बारे में बताएं जैसा जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होता है वो पहले ये चावल होता है और दाल होता है मूंग दाल और दूसरी दाल ना दें क्योंकि मूंग दाल जल्दी हजम होता है और उसके बाद उन्हें चाय कॉफी निकेशन जो भी बीड़ी तंबाकू जरदा दारू सेंधी जो मटन चिकन सब कम से कम 8 दिन तक 15 दिन तक बंद करनी चाहिए और इतना ही अगर फार्मूला अगर दिनों में सीख लिया तो हर गांव-गांव में ये सांप काट का हुआ इलाज सबको मिल जाएगा मैंने हजारों लोगों पर इसका प्रयोग किया और ये आपके सामने रख दिया isko ke bare mein aapko thoda confusion hoga hum 30 de rahe hain aadhe ghanta ho gaya aur 200 de rahe hain aur ek aadha ghanta ho raha hai 100 de rahe hain 1 ghante 1.5 ghante ki deri ho rahi hai aur uske baad 100 de rahe hain to aur ek ghante jo dawai de rahe hain us par wo jitne aadhe ghante tak wo kaam karegi और उसके बाद जो 200 दे रहे हैं उससे भी आधे घंटे घंटे तक काम करेगी ऐसा नहीं कि देर हो गई वो मरने की चांस है ऐसा कुछ नहीं है ज्यादातर 1 एम तक ही कम हो जाएगा एम की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन कम से कम महीने जो 3-4000 लोगों पर इलाज किया उसमें 1 एम की जरूरत 3-4 लोगों की पड़ी है और 1 एम भी कम से कम लोगों को पड़ी है ज्यादातर 30 और 200 में ही आपको इलाज हो जाएगा और जो हजार है 10000 है वनीयम है जो 10000 है जो वनीयम और टेनएम जो है इसकी जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ेगी और 30 में 200 में ज्यादा ही ज्यादा इलाज हो जाएगी और इसमें जो जिनको बिच्छू काटता है 30 वाला जो है नाजा 30 एक दो बूंद जी पर दे दो 15 मिनट में या 10 मिनट में कम हो जाएगी और दूसरी खुराक कब देनी है बिच्छू काटने पर तो जरूरत नहीं है एक सी काम जाएगा Bas. Naja <tripti>